दो विषय होते हैं एक आत्मा एक अनात्मा दो एक तो जो चेतन जो सबको जानने वाला तत्व तो है वो आत्मा और बाकी सब के सब शायद शरीर हो इंद्रिय हो मन हो प्राण हो बुद्धि हो बाह विषय हो पंचभूत हो और ये का कारण माया ये सब अनात्मा एक आत्मा दूसरा अनात्मा दो विषय होते हैं दो पदार्थ होते हैं वेदांत में वेदांत की दृष्टि से दो वस्तु होता है एक आत्मा वस्तु दूसरा अनात्मा वस्तु अनात्मा का निरूपण आरंभ करते हैं अनात्मा कहाँ से लेके कहा तक होता है माने आत्मा से भिन्न को अनात्मा न आत्मा अनात्मा नए समास आत्म भिन्न पदार्थ कितने हैं उनका संक्षिप्त तो निरूपण करते हैं प्राण प्राण सर्वे विषया व्यौदिभूता अव्यक्त सर्वे विशेष विषय सुखादय महादिभूता न्यखिल च विश्व अव्यक्त पर्यतनात्मा एक ही श्लोक में शंकराचार्य जी पूरे अनात्मा तत्व का प्रतिपादन करते हैं कौन कौन अनात्म है देहा ये स्थूल शरीर आत्मा नहीं है अनात्मा है इसमें आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए अनात्म कोटि में देह मान स्थूल देह इंद्रिय जितने हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां हैं पांच कर्म इंद्रियां ये भी अनात्मा कोटि में आत्मा नहीं है क्यों इनको आत्मा जानता है जो जानने वाला होता है वो आत्मा जिनको हम जाने जानते हैं वो अनात्मा देह मैने स्थल शरीर और इंद्रिय माने पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया और प्राण पंच प्राण और मन और अहम अहंकार आदि जितने भी ये विकार हैं मन के जो विकार हैं मन के जो परिणाम अहंकार आदि है ये सब के सब सर्वे विकार सब के सब विकार मन के विकार काम क्रोध दोह दो, बद जो, जो जो भी है जितने भी मन के विकार होते हैं मन में समय समय पर अपना प्रभाव डालते हैं स्वरूप दिखाते हैं ये सब के सब ये अनात्म कोटि में है ठूल शरीर और इंद्रिय प्राण मन और अहंकार आदि जो मन के धर्म माने जाते हैं वृत्ति माने जाते हैं सर्वे विकार जितने भी विकार हैं विषय सुखादय और जो विषय है शब्द रस, गंध और सुखादी जो मन के एक विकार हैं, मन का ही परिणाम है सुखादि वृत्ति बननी ये सबके सब, सब अनात्मा है ये ये तो हो गया यहाँ की स्थिति आगे व्योमादि भूतानी अखिलम जब विश्वम आकाश से लेकर के सभी भूत व्योम माने आकाश से लेकर के पांचों भूत अनात्मा में है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो व्योमादि भूतानी आकाश आदि पंचभूत ये भी अनात्म कोटि में है इसमें आत्म बुद्धि न करे और अखिलमच विश्व सारा ब्रह्मांड हाँ, सारा संसार पूरा ब्रह्मांड कहा तक कहते हैं अव्यक्त पर्यतम जो अव्यक्त है बीजा अवस्था हाँ, जो माया बोलते है वहां तक सबके शब्द इद सत्य जगत ही अनात्मा यह सत्य सब, सब अनात्मा आत्मा से भिन्न है ये सब इनमें आत्मबुद्धि नगर है इनमें आत्मबुद्धि नगर है अनात्मा है ऐसा आगे कहते हैं माया माया कार्य महदादिदेह पर्यत असद इदम अनाक बिदे माया मया कार्यम सर्व महदाधिदेहपर्यत असद इदम माया ये सब माया को असत समझो नहीं है ऐसा समझो कहते हैं माया और माया का कार्य सर्वम जितने भी माया का कार्य है माया जो अवस्था है प्रकृति और प्रकृति का जो कार्य है जगत अभी जो स्थूलभूत में है माया और माया का कार्य सब के सब क्या होते हैं माया का कार्य कहते का दे हैं देह पर्यंतम सबसे पहले सांख्य मत के आधार पर क्या होता है महतत्व तो पैदा होता है उसके बाद अहंकार फिर उधर पंचतन मात्राएं इधर इंद्रियाएं ऐसा फिर फूल फूलभूत फिर आगे भौतिक पदार्थ ये सब माया के कार्य में आते हैं माया और माया का कार्य सर्वम महदादि महत्व से लेकर के ये शरीर तक या अंतिम कार्य शरीर इसके आगे कोई कार्य नहीं होना है सांख्य मत के आधार पर सबसे पहले महतत्व पैदा होता है उसके बाद अहंकार पैदा होता है फिर विषयों की तरफ पंचतन मात्रा जो आकाश आदि के सूक्ष्म भूत पैदा होते हैं इधर इंद्रिय पैदा होते हैं अहंकार के बाद दो धारा हो जाती है और आगे फिर भौतिक कार्य पैदा होगा ये सब माया और माया का कार्य सब के सब महत से लेकर के देह तक फूल शरीर तक असद इदम अनात्मकम तुम विद्धि तुम इसको ऐसा समझो असद समझो अनात्मा समझो माया को भी अनात्मा समझो माया के कार्य को भी अनात्मा समझो दम जगत सारे के सारे जगत अनात्मकम तुम विद्धि आत्मा नहीं अपना स्वरूप नहीं है अनात्मा समझो कैसा समझना असत कहते मरु मरिचिका कल्पन दृष्टांत दिया जैसे मरु भूमि में आप जल की कल्पना करते हैं वो जल असत होता है है रेत किन्दु जल बुद्धि होती है किन्दु है असत वैसे ही समझो इस जगत को मिथ्या है जगत ऐसा समझो न होने पर भाषण है नहीं भाषणा जैसे रज्जु में सर्प होता नहीं भासता है मरुभूमि में जल नहीं होता भासता है ऐसे भाषमान है ये खाली वस्तु नहीं है ऐसा समझो ये कहा ये तो अनात्मा का निरूपण किया आगे अब आत्मा का निरूपण क्यों वेदांत का विषय दो ही होता है आत्मा अनात्मा विचार वेदांत में आत्मा और अनात्मा विचार अनात्मा को इसलिए जानना है उसको त्यागना है और आत्मा को ग्रहण करना है इसलिए दो का विचार वेदांत में होता है तो ये अनात्मा का विचार करके अब आत्मा का विचार करते हैं आत्मा क्या है तो आत्मनिरूपण आत्मा का निरूपण करते हैं आगे अथते संप्रवक्षा स्वूप पर विज्ञाए नो बंधान मुक्त कबल्यमश्नुते अथ ते प्रवक्षामि स्व परमात्मनः विज्ञाए नरो बंधा मुक्त कवल्यमश्नु अथ मन अनंतर अभी अनात्मा का निरूपण कर रहे थे अथ शब्द अनंतर अर्थ न है इसके बाद ते मने तुभ्यम संप्रवक्ष्यामी परमात्मनः स्वूप परमात्मा का स्वरूप का मैं प्रकृष्ट बक्षा में विशेष रूप से कथन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं वह आत्मा का स्वरूप है क्या स्वरूप है आत्मा क्या ये शीशा में जो दिखाई पड़ता है यही आत्मा है अथवा आत्मा कोई और चीज है शीशा में जो दिखता है ना यह थूल शरीर दिखाई पड़ता है वो आत्मा नहीं होता तो परमात्मा न स्वरूपक्ष परमात्मा जो आत्मरूप है उसका स्वरूप हाँ कैसा है ते मैने तुभ्यम तुम्हारे लिए सम्र बक्षा मैं कहूंगा विशेषण बक्ष्या ऐसा यद विज्ञा नरो बंधान मुक्त कैबल्यम अस्मिते जिसके जान करके जिस आत्म तत्व के जान करके यदिज्ञाया माने जिसको जान करके जिस आत्म तत्व को जान करके नर मान ये मनुष्य बंधान मुक्त कैबल्यम अन्सते बंधन से मुक्त होता हुआ कैवल्य को प्राप्त होता अकेला अपने आप को प्राप्त होना कैबल्य पदकार था अकेला हो जाना अपने आप होना केवल भाव कैबल्य अकेला होना अपने आप होना इसको प्राप्त होता है, तो में दो है। क्या लक्ष्य हाँ विशेष सम्यक प्रकार से विशेष प्रकार से कहूंगा कोई त्रुटि नहीं रखूंगा इसलिए सम और प्र दो उपसर्ग लगाया बोलने में भी कुछ त्रुटियां हो सकती है थोड़ी बहुत बोलना ना विशेष रूप से कहूंगा और सम्यक प्रकार से कहूँगा ऐसा तो यद विज्ञाया जिस आत्म तत्व को जान करके माने साधक लोग जिस तत्व को अन्वेषण कर रहे ना वो आत्मा होता है जिस आत्म तत्व को जानकर न र मान मनुष्य बंधान मुक्त कई बल ये देहादि जो बंधन है ना मैं मनुष्य हूँ ये बंधन है मैं मनुष्य हूँ ये भावना है ना आपकी यही बंधन है तो इससे मुक्त होगा मैं मनुष्य नहीं हूं इस भाव में चला जाएगा तो बंधन से मुक्त होगा वो बंधन मुक्त बंध से मुक्त होता हुआ कई बल्य अश्नुत कई बल्य को प्राप्त करता है केवल भाव अपने आप भाव को प्राप्त करता है मैं उस रहस्य को बताऊंगा जिस तरह से व्यक्ति अपने आप में पहुंच सके उस रहस्य को मैं कहूंगा ये प्रतिज्ञा है आगे कहते हैं भाई कोई एक ऐसा यही है कोई एक वस्तु है यही है यही पिंडम है कि बाहर देखने की जरूरत नहीं कोई तीर्थाटन में जाने की जरूरत नहीं आपको उसके लिए यही मिलेगा इसी में है कोई एक तत्व जितने तत्व इसमें है सब को विचार करते करते जाओ तो कोई एक तत्व आत्मा यही है इसी पिंडम है ये बोलना चाह रहे हैं अस्ति कशिस्वयन साक्षी कशिस्वयन साक्षी कश्चित वही ऐसा तत्व है इसी में है कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं इसी में है एक तत्व है जो आत्मा आत्मा बोलते हैं यही है कोई बाहर नहीं वो आत्मा को प्राप्त करना हो तो भीतर की तरफ झांकना बाहर जाने से नहीं मिलेगा आत्मा कितने भी तीर्थाटन करो देशांतर जाओ आत्मा की प्राप्ति नहीं होनी आत्मा प्राप्त करना हो भीतर की तरफ झांकना इस क्या क्या वस्तु है सबको देखते जाना देखते जाना देखते देखते आत्मा मिलेगा आपको अस्थिक कोई तत्व ऐसा है स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन प्र, अहम प्रत्यय का जो अहम ऐसा जो बुद्धि होती है ना आपकी अहम बुद्धि इस बुद्धि को का विषय बनने वाला एक तत्व है आत्मा पाओगे तो अहम रूप से पाओगे मैं। ये ये कहते मैं ये शरीर को मैं करके नहीं इनसे हटाने के बाद में शरीर से इंद्रियों से मन से बुद्धि से हटाने के बाद जो अहम होगा जहां वह आत्म तत्व तो तो होता है शरीर विशिष्ट अहम तो यह आत्मा नहीं होगा इधर तो व्यवहार का में जो आप कर रहे हैं या आत्मा नहीं होगा इन शरीर आदि से पृथक अवस्था में जो अहम शब्द का जो विषय बन रहा हो शास्त्रीय ढंग से जब व्यक्ति चला हो तो जो अहम का विषय बनता हो वह आत्मा होता है वह आत्मा है अवस्था अत्री सीधी शादी भाषा में बोले तीनों अवस्थाओं के जो साक्षी होता है वह आत्मा होता है। जागृत स्वप्ना, सुषुप्ति। एक तत्व तो इसी में है एक व्यक्ति बोलता है कल मैं अमुक काम करता था ऐसा किसी परिचित व्यक्ति मिलने पर बोलता है मैं अमुक काम करता था माने कल मैं था उसका अर्थ होता है कल मैं मेरा अभाव नहीं था मैं काम करता था ऐसा बोलता है बाद में मैं खा पी करके रात में सो गया कौन सो गया मैं सोया मैंने स्वप्न में भी मैं पहुंचाता है जागृत में कल के जागृत में मई मैं था मैंने ऐसा ऐसा काम किया कल मई को लेता है और स्वप्न में भी जो खा पी करके सो गया था रात को बोलता है उस समय कौन सोया था मैं सोया अब ये मैं ये शरीर को अंगूठा लेकर काम नहीं चलेगा जो जागृत वाला शरीर स्वप्न में नहीं है कल के जो दिन में जो शरीर था रात में सोते समय में वो शरीर होता नहीं है वो शरीर यहां बिस्तरा में है दूसरा शरीर अपना घूमने फिरने वाला अलग ही है वो तो मई पना वहां जाता है शरीर जागृत वाला शरीर स्वप्न में नहीं होता स्वप्न का शरीर जागृत में नहीं होता क्यों मई पाना दोनों में होता है इसको अनुवृत्ति बोलते हैं शरीर की व्यावृत्ति और आत्मा की अनुवृत्ति तो जागृत में कल था आत्मा मैं था और स्वप्न में भी मैं था और वही मई अभी उठ उठा हुआ जगा हुआ इस समय आपसे बात कर रहा हूँ वही मई कौन जो कल्स के घूम करके यहाँ अभी ला करके अपना अनुसंधान करके बोलता है तीनों अवस्थाओं की साक्षी होता है जागृत का स्वप्न का और वो बोलता है केवल स्वप्न तक ही नहीं रहता बाद में ऐसे स्थान में पहुंचा सोते सोते मुझे कुछ पता नहीं लगा कुछ क्षण तो स्वप्न देखा उसके बाद मैं ऐसे स्थान में पहुंचा कौन पहुंचा मैं पहुंचा कहां पहुंचा कुछ भी नहीं जाना मैंने सुसुप्ति की अनुभव भी बताता है वो वही मैं अभी जगा हुआ तो वो कल से लेकर के आज तक मई एक ही तत्व होता हूँ मई मई मई शरीर का वे विचार कल दिन का जो शरीर था स्वप्न के समय में वो शरीर चला गया कहें दूसरे ही शरीर होता है सुसुक्ति में कोई भी शरीर नहीं है इंद्रियां नहीं है बुद्धि नहीं मन नहीं कुछ भी नहीं सुसुक्ति में सुसुक्ति काल में गाढ़ निद्रा में जब हम होते हैं किसी की भी अनुभूति नहीं होती है किन्तु एक ही अनुभव हमें होता है किसका अज्ञान का कुछ नहीं जाना करके बाद में बोलता है इसका मतलब अज्ञान की अनुभूति होती है सुखम अहम अश्वापसम न ऐसा शब्द बोलता है वो उठने के बाद तो ये जो ये जो तत्व है जो आप विचार करके देखें कल दिन में भी जो था माने जागृत में था और रात में स्वप्नावस्था में भी था और सुषुप्ति में भी था अभी वही तत्व है वही तत्व होता है वो यही है आत्मा वही होता है शरीर को लेकर के मानेंगे तो वो कल के जागृत वाला शरीर कल के स्वप्न में भी नहीं था स्वप्न का शरीर अलग हो जाता है वो जैसा शरीर होता है किंतु तो वो शरीर नहीं होता वो शरीर यहाँ बिस्तर में पड़ा हुआ होता है जो कल दिन में काम करने वाला शरीर और स्वप्न वाला शरीर बाहर घूमता हुआ पाया जाता है नदी पार करता हुआ पहाड़ों में चढ़ता हुआ आसमान में उड़ता हुआ अब कोई शरीर मानेंगे तो बिस्तरा तो में है पहले वाला शरीर वो जागृत वाला शरीर नहीं होता स्वप्न का अलग है तो माने मई का वहां अनुवृत्ति होती है तीनों अवस्थाओं में मई मई मई करता है शरीर की व्यावृत्ति हो जाती है जागृत वाला शरीर का विचार कहा स्वप्न में और स्वप्न का शरीर का विचार जागृत में जिस शरीर को लेकर के हम घूमते थे रात्रि में वो शरीर अभी नहीं है अभी ये दूसरा शरीर है जिसमें अभी हम व्यवहार कर रहे हैं जिस शरीर से स्वप्न वाला शरीर यह नहीं है उस काल का शरीर अलग ही था वो वही छोड़ के आए हम तो जागृत का शरीर अलग होता है स्वप्न का शरीर अलग हो जाता है तो शरीर का व्यविचार है माने यहाँ है वहां नहीं है वो शरीर वहां है तो यहाँ mm. नहीं है वे विचार है कि तो आत्मा की व्यविचार नहीं है कल दिन के अनुभव करने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति अपने को प्रतिभिज्ञा करके लाता है अनुसंधान करके लाता है कि कल मैं ऐसा ऐसा काम करता था कौन मैं करता था और वही में सो गया और वही मैं ऐसे स्थान में पहुंचा गार्ड निद्रा में जहां कुछ अनुभूति नहीं हो रही थी वही मई अभी जगा हुआ हूं ये मई के अनुभूति होती है तीनों स्थानों में मई होता है तो तीनों अवस्थाओं में घूम करके तीनों अवस्थाओं के जान करके आता है आत्मा तीनों अवस्थाओं की साक्षी है वो आत्मा है यह आत्मा यह होता है ये कहा अवस्थात्री संघ तीनों अवस्थाओं के साक्षी होता हुआ मैंने जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन अवस्थाओ में तो प्रतिदिन हर व्यक्ति को जाना ही होता है प्राणी मात्र जाते हैं तीनों अवस्थाओं में केवल मनुष्य ही नहीं केवल इसके लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं ये जागृत स्वप्न सुसुप्न भी घूमने के लिए ये तो कुत्ते भी जाता है हाँ उसके ऊपर वाली अवस्था जो है ना वो पुरुषार्थ का विषय है केवल अपने आप में बहुत जाना सुसुप्ति में थूल शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर नहीं है किन्तु कारण शरीर तो विद्यमान है वहां अज्ञान है तो अज्ञान को भी जब छूट जाए अज्ञान भी ना हो केवल हम ही हम हो उसी को तुरी अवस्था बोलते हैं समाधि काल में मिलता है योगियों को प्राप्त होता है और वेदांतियों को श्रवण मनन यदि ठीक से किया हो तो निधि ध्यान काल में प्राप्त होता है और जो चतुर्थ अवस्था जो बोलते हैं तो तीन अवस्था का साक्षी इतना तो आप जानते हैं जो तत्व तो यहां है कोई माने कल से लेकर के अभी तक जो एक ही व्यक्ति उन, उन घरों में प्रवेश करके आया जागृत घर में कल था फिर स्वप्न घर में पहुंचा वहां के जो स्थिति देखी और सुशुक्ति की भी जानकारी लेकर के अभी आया हुआ है यहां है अभी तो अभी जाग्रत में फिर तो वही होता है आत्मा अवस्थात्री संच कोष कहते हैं पांच कोष से अतिरिक्त है वो आत्मा यह आत्मा में ना पांच जो में अहम बुद्धि हो जाती है पांच जगह ऐसे खतरनाक जगह हैं पांच तो ये कोष माने होता है जैसे तलवार को छिपाने का म्यान जो नहीं होता उसको कोष बोलते हैं वैसे आत्मा को छिपाने के लिए कहते हैं आत्मा सबसे भीतर है आत्मदेव समझो उसके बाहर एक पर्दा पड़गा उसके बाहर फिर दूसरा पर्दा फिर उसके बाहर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा पांच पर्दों से ढका हुआ है हम अन्वेषण करने जाते हैं बाहर रह जाते हैं भीतर पहुंच ही नहीं पाते पांच पांच पर्दा है जिसको पंचकोष शब्द से हम बोलते हैं पंचकोश कैसा होता है हमारी अहमबुद्धि फूल शरीर में तो हो रही है प्रसिद्ध है मैं जाता हूं मैं खाता हूं मैं ऐसा तैसा करता हूँ अहम बुद्धि होती है यहाँ आत्मबुद्धि हो रही है हम मुख्य आत्मा में पहुंच नहीं पा रहे हैं कभी कभी इस फूल शरीर में नहीं तो हमें इंद्रियों में आत्मबुद्धि हो जाती है।, है मैं देखता हूं मैं सुनता हूँ मैं चखता हूँ ऐसा मैं लेन करता हूँ वो हाथ में आत्मबुद्धि करके बोलेगा हाँ, मैं गमन करता हूँ पैर में आत्मबुद्धि कर देगा ऐसा सूक्ष्म शरीर में कभी मैं भूखा हूं प्यासा हूं प्राण में एकता कर जाता है कभी मैं सुखी हूं दुखी हूं मन में एकता कर जाता है कभी मैं बुद्धिमान हूं ज्ञानी हूँ बुद्धि में एकता कर जाता है इन्हीं को अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष करके कहा जाता है अन्नमय कोष जो बोलते हैं ना सबसे बाहर का पर्दा आत्मा बहुत भीतर है पांच पर्दे एक पर्दा के बाहर दूसरा दूसरे के बाहर तीसरा तीसरे के बाहर चौथा पांच पर्दा है अन्वेषण में जाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं उलझन में पड़ जाते हैं पहुंच ही नहीं पाते ये स्थिति है तो पांच पर्दा है यहाँ सबसे बाहर है छिलका फूल शरीर जिसको अन्नमय कोष बोलते हैं ये अन्नमय कोष होता है माने बनता भी अन्न से और जीवित भी रहता अन्न से और मरता भी अन्न में ये कहना चाहते हैं क्यों अन्न माने पृथ्वी रूप अन्न में लीन होना है पृथ्वी रूप जो अन्न है उसमें लीन हो जाएगा ऐसे होगा बनता भी अन्न से ही है अन्न से शरीर बनता कहा देखा कहते देखो माता पिता के द्वारा जो खाया गया अन्न है उसका अंतिम परिणाम माता के शरीर में रज और पिता के शरीर में वीरिय बना हुआ है उसी के समिश्रण से तैयार है मूल कारण अन्न है इसका मैंने ऐसे रखा हुआ अन्न से नहीं बना है प्रकारांतर से मूल कारण अन्न होता है इसका किसी भी का भी शरीर हो जो इसके जो माता पिता बने होंगे जिसके जो माता पिता बनते हो उनके द्वारा खाया हुआ जो अन्न है उसका उनके शरीर में परिणाम होता हुआ जो अष्टम सप्तम परिणाम हुआ है पहला रस हुआ फिर रक्त हुआ फिर मांस हुआ क्रम से वहां बदलता गया माता के शरीर में भी बदलता गया पिता के शरीर में बदलता गया दोनों ने अन्न खाया था पहले बदलते बदलते मातृशरीर में अंतिम परिणाम रज रूप में पहुंचा हुआ है पितृशरीर में वीर रूप में पहुंचा हुआ है वो अन्न उनके द्वारा खाया हुआ अन्न उसी के समिश्रण से बनाए तो अन्न से बनता है ये अन्न का विकार है वैसे यहाँ थाली में भात रख दे मनुष्य हो जाए ऐसा नहीं है किन्तु प्रकारांतर से अन्न से होता है इसलिए इसको अन्नमय कोष कहते हैं अन्न का विकार है ये अन्न का विकार है इसलिए अन्नमय कोष है यहाँ आत्मबुद्धि होने की बहुत संभावना है साधक को यहां से भीतर होना पड़ेगा ये थूल शरीर में नहीं हूं ऐसी बुद्धि में जाना पड़ेगा निर्णय निश्चय आत्म का वृत्ति आनी चाहिए तो यहां से कोई कोई उठा भी हो चलो थूल शरीर में नहीं हूं फिर भी ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ना बड़ा मुश्किल है चार कोष इसी में है सूक्ष्म शरीर और तो कारण शरीर में सूक्ष्म शरीर सत्र तत्व का माना है पांच ज्ञान पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राण पंद्रह हो गया मन बुद्धि मिलाकर के सत्र तत्व जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं इन्हीं के तीन बन जाते हैं कोष दूसरे नंबर में प्राणमय कोष है ना मैं भूखा हूं प्यासा हूं जब बोलता है व्यक्ति तो प्राण के साथ में एकता कर जाता है प्राण से अतिरिक्त मय को प्राण में जोड़ता है बोलता है मैं भूखा हूं तब बोलता है प्राण के धर्म जोड़ता है अपने में तो प्राण के साथ एकता हो जाती है उस काल मुझकी तो ये प्राणमय कोष पंच प्राण में जो अभिमान होना एक कोष के डायरे में पड़ जाता है किंतु मैं प्राण नहीं हूं ऐसी बुद्धि में आ जाए तो उससे वो बाहर होगा प्राणमय कोष कहते हैं तीसरे नंबर में है। होता है मनोमय कोष कहते हैं पांच कर्मेंद्रिया और मन मिला देते हैं पांच कर्म इंद्रिया और मन को मिला करके मनोमय कोष कहते हैं यह प्राणमय कोष के भीतर है माना स्थूल से थोड़ा बाहर जाए तो प्राणमय कोष की उलझन की संभावना है वहां से भी यदि भीतर अंतर्मुखी वृति में गया हो तो मनोभव कोष में कर्म कर्मेंद्रिय और मन को जोड़ करके मनोभव कोष बोलते हैं उसमें फंसने की संभावना है वहां से भी अगर पार कर गया हो तो ये पांच ज्ञान इंद्रिया और वही मन को मिला करके विज्ञान वय कोश बोलते अंतकरण को मिलाकर के विज्ञान कोष कहते हैं वहां फंसने की संभावना है वही अहम बुद्धि रह जाएगी वहां से भी छुटा हो फिर अज्ञानमय कोषे जो कि कारण शरीर अज्ञान जो सुसुक्ति अवस्था में है ना कारण शरीर वो आनंदमय कोष करते हैं सुसुक्ति में बड़ा आनंद है कुछ लोग तो उसी को मोक्ष मान बैठे हैं। दक्षिण भारत आदि में कुछ स्थानों में ऐसी है सुसुक्ति को ही अंतिम अवस्था मानिए लोगों आनंद मिलता है वहां कितने रोगी हो कुछ भी हो यदि गाढ़ निद्रा में पहुंच जाए तो वहां उसको वो रोगों का आता पता नहीं है चिल्लाना बंद हो जाता है आनंद मिलता है तो उसी में रहना जाएगा वहां भी फंसने के डर है वहां अज्ञान विशिष्ट अवस्था है वो बाकी स्थूल शरीर की अनुभूति नहीं है सूक्ष्म शरीर की अनुभूति नहीं है ठीक है वहां से तो थोड़ा बाहर है किंतु अज्ञान तो है अज्ञान माने बीज संसार का बीज बीज जब रहेगा तो फिर अंगुर आ ही जाएगा तो इसलिए क्या आनंदमय क्वेश्चन आता है कारण शरीर तो मैंने तीन शरीर को पांच कोष बनाते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर शरीर दृष्टि से कहेंगे तो तीन शरीर होता है यह और कोष दृष्टि से देखते हैं तो पांच होते हैं ये में तो पंचकोष का जो विलक्षण है जो आत्मतत्व तो पंचकोष के घेरे में है स्थूल शरीर भी नहीं है सूक्ष्म शरीर भी नहीं है कारण शरीर भी नहीं है इससे अतिरिक्त है आत्मतत्व तो। तीनों अवस्थाओं के साक्षी है सभी जानते हैं हर व्यक्ति कल से लेकर के अभी तक घुमा हुआ तो तीनों अवस्थाओं को अनुभूति की है उसने जागृत की स्वप्न की सुसुक्ति की तीनों में मई खोता नहीं है मैं जो होता है ना होता नहीं मैं सोया मैं अभी उठा कल मैं ऐसा करता था मैं का अभाव नहीं होता होता क्या है कल वाला शरीर का अभाव स्वप्न में हो चुका है वाला शरीर शरीर का का अभाव अब हो चुका है शरीर का अदला बदली हो जाता है मैं का अदला बदली नहीं होता अगर मैं का अदला बदली होने लग जाए ना जो अधूरा काम अधूरा ही रहेगा हमेशा स्थिति आ जाएगी कल कोई काम किया था किसी व्यक्ति ने कल अखाबी कैसे हो गया गार्ड निद्रा में चला गया अगर वो वही व्यक्ति अगर घूम करके यहाँ नहीं आता है जागृत में तो दूसरे का काम किया हुआ काम उसको ख्याल नहीं आएगा आज तो कल का अधूरा काम अधुरा ही रहेगा उसका आज नया आया हो तो क्या पता उसको कल कहां तक हुआ था इसके मतलब आज उसके आगे चलता है तो वही व्यक्ति आया हुआ है आज घूम फिर करके तीनों अवस्थाओं को तीन घर में घूम करके वही आया हुआ होता है वो जो ही तीनों में घूमने वाला तत्व है वही होता है आत्मा जो अहम रूप से पाया जाता किस रूप से तीनों अवस्थाओं में जो अहम रूप से जिसकी अनुवृत्ति होती है वही आत्मा है ये कह रहे हैं अवस्थात्रय साक्षी संच कोष विलक्षण कोई एक तत्व है पकड़ना बड़ा मुश्किल है अस्ति कश्चित करके शंकराचार्य से कोई एक है भैया इसी में है ढूंढना पड़ेगा आपको इसी में मिलेगा अस्थि कश्चित कोई है अब यह है करके बताना संभव निर्विशेष होता है ये शरीर आदि के अभाव करके देखने पर उसका कोई शिंग पूछ आदि मिलना नहीं है शरीर विशिष्ट अवस्था में तो काला गोरा पना दिख रहा है किंतु जब ये शरीर आदि से पृथक अवस्था में मानेंगे तो क्या उसका आकार मिलेगा उसका आकार नहीं मिलेगा कोई अवय नहीं मिलेगा अभी तो शरीर विशिष्ट होकर बास रहा है तो इसलिए कहते कश्चित कोई है अस्थि कश्चित स्वयं स्वयं तत्व है नित्य पदार्थ है कभी भी जिसका अभाव नहीं होता बाध नहीं होता शरीर बदल जाने पर भी आत्मा बदलता नहीं ऐसा एक तत्व तो है जैसे जागृत से स्वप्न में जाता है स्वप्न से सु में जाता है ना वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है ऐसे चलता है।। जैसे कल का आत्मा आज है घूम घूम करके आया हुआ ऐसे यही आत्मा आगे दूसरे शरीर में जाएगा फिर दूसरे शरीर में घूमता है ऐसा आत्मा कोई है नित्यम अहम प्रत्यय लंबन का नित्य पदार्थ एक है कभी भी जिसका विनाश नहीं होता है अहम रूप से पाया जाता है अहम ऐसे वृत्ति जो बनती है अंतकरण में अहम करके अहमाकार वृत्ति बनती है उसी का विषय होता है वो ऐसा तत्व एक तो है अवस्थात्री तीनों अवस्थाओं के साक्षी मैंने जागृत के साक्षी इस काल में जो कुछ भी देखने वाला तत्व तो है ना कौन देख रहा है थोड़ा टटोल करके चलेंगे तो इसमें जो अनुभव करने वाला जो भय कहेंगे आंख देखती है आंख नहीं अंधे को भी कोई अनुभूति होती है आंख है कि नहीं उसकी भी अनुभूति होती है इस समय आपको बोल दूं मैं अंधा हो आप मानने को तैयार नहीं क्यों आपको मालूम है क्या मेरी आंख है और एक अंधे को बोल दे तुम्हें दिखाई देता है तो भी कहेगा नहीं ये झूठ बोलते है मुझे नहीं दिखाई देता मैंने जो आंख का भी आंख करके जिसको कहा हुआ है ये आंख बाहर के विषयों को जान, जानकारी के लिए है जो आत्म तत्व है इस आंख को देखता है ठीक है कि नहीं कौन जानता वही जानता है वैसे प्रत्येक इंद्रियों के हलचल को समझता है थूल शरीर में कहां कौन सी वेदना है वो समझता है डॉक्टर को अनुभूति नहीं है हाँ। डॉक्टर के पास आप जाए आपको पेट दर्द हो बोल दे सिर दर्द है तो वो गोली लिख देगा उसको इतना ही पता है आए कि ऐसे रोग अमुक जगह में दर्द बताए तो तुम ऐसे गोली लिख रहा हो गोली सीखा हुआ है डॉक्टर ने जानता है दर्द की अनुभूति मरीज को होता है वो बोलता है कहां पर है आप यहाँ हाथ लगाएगा आप कहे नहीं थोड़ा बड़ा आएगा इधर यहाँ बोला नहीं यहाँ हाँ वो अनुभूति आपको तो यहाँ पर दर्द होने पर मानता है तो अमुक गोली देना वो सीखा हुआ होता है उसको निदान पता है रोग की अनुभूति को डॉक्टर को मालूम नहीं होता कीड़ा जो व्यथा होती है ना वो तो मरीज को ही पता लगता है क्या व्यथा होती है डॉक्टर को क्या अनुभूति होगी उसकी वो तो फूल शरीर में कहा कौन सी वेदना है सब जानता है एक तत्व है यहाँ अनुभव करने वाला है सूक्ष्म शरीर में जो अनुभूति वेदना है वो जानता है प्राण भूखा है प्यासा है मन अभी कहां पर घूम रहा है दूसरे को कुछ भी बोलो अपने आप को तो पता है ना मेरा मन कौन विषय में फंसा है हर व्यक्ति जानता है अपने अपने बुद्धि के बारे में जानता है कहते हमारा मेरी बुद्धि काम नहीं करती ऐसा शिकायत करते हैं तो ये बुद्धि कैसी है मेरी कितनी क्षमता मेरी बुद्धि में हर व्यक्ति जानता है दूसरों के साथ बोले मारे तो वही तत्व तो आत्म तत्व तो होता है जो सब को जानने वाला फूल शरीर को सूक्ष्म शरीर को मन बुद्धि ये सब तत्व तो को जो देख रहा है एक दृष्टा है साक्षी है वो आत्मा होता है ये कहा आगे जैसे में में बोलते अज्ञान होकर भी जाता है आत्माकार वृत्ति में है किंतु अज्ञान विशिष्ट है तो दूसरा तो आ जाना चाहिए दूसरा नहीं आता ऐसा होता है जितने भी यहाँ से सुसुप्ति में गए हैं मुक्त तो नहीं है वो अज्ञान अभी है अगर अज्ञान अग का अभाव होता तो मुक्त हो जाते अज्ञान है जब अज्ञान है तो संस्कार भी साथ में है अपने अपने संस्कार उनके पास है अंतकरण विनाश नहीं हुआ है अंतकरण वहां कारण रूप से लीन है मरा नहीं है वो लीन है माने अज्ञान से अतिरिक्त अपना कार्य नहीं कर पा रहा है अंतकरण किंतु मरा हुआ नहीं है सुषुप्ति अवस्था में आपके सूक्ष्म शरीर मरते नहीं है वहां अज्ञान में लीन हो जाते हैं कारण में लीन है तो वो संस्कार उसमें सूक्ष्म रूप में संस्कार रह जाता है रहेगा किंतु कार्य नहीं कर सकता है हाँ लय अवस्था में वहां विनाश नहीं है विनाश नहीं है विनाश नहीं है वो जो उसके जब अंतकरण वहां सूक्ष्म अवस्था में कैसा अति सूक्ष्म कार्य करने की क्षमता नहीं है जाग्रत स्वप्न में तो कोई काम कर रहा है वो अपना काम वृत्ति बनाता है किंतु उस काल में वृत्ति बनाने की सामर्थ्य नहीं है किंतु सूक्ष्म लय अवस्था में है वो कारण रूप में है तो वो रहेगा तो संस्कार भी प्रत्येक व्यक्ति का संस्कार उसमें अपने प्रति संस्कार है पूर्व संस्कार वहां है वो संस्कार के बल फिर अपने शरीर में आएगा वो अन्य में नहीं जाएगी वह संस्कार काम करेगा किंतु थूली भूत होकर के वहां दिखाई नहीं देता जैसे जागृत में स्वप्न में मन को पश्च दिखाई पड़ता है क्या काम कर रहा है वहां ऐसा थूली भूत अवस्था उसकी नहीं किसकी मन की सूक्ष्म अति सूक्ष्म है माने कार्यान्मेय हो जाता है वो मरते नहीं है यह सूक्ष्म शरीर का विनाश नहीं होता सुप्ति में लीन हो जाते हैं कारण में छिपे हुए होते ऐसा होता है विनाश नहीं है विनाशन का सूक्ष्म शरीर का विनाश ज्ञान से ही होना है। वन योजा सकल जाग्रतस्व बुद्धि तद वृत्ति सद्भाव अभाव यो बिजाना सकलम जागृत स्वप्न सुसुप्ति सुगृत बुद्धि तद वृत्ति सदभाव अभाव अभावं देखो यो बिजाना सकलम जो तत्व ऐसा है सबको जानता है कहा तीन अवस्थाओं में क्योंकि ये कभी जाग्रत में होता है कभी स्वप्न में होता है कभी सुसुप्ति में होता है तीन ही अवस्थाओं में घूमना इसका यही होता है हर प्राणी तीन अवस्थाओं में घूमता रहता है तीन घर होता है इसका कभी यहां है अभी दो चार घंटे के बाद में स्वप्न में पहुंच जाएगा फिर कुछ काल के बाद सुशुप्ध में पहुंच जाएगा फिर जागृत में आएगा यही घूमता रहता है यो माने जो तत्व जो ऐसा तत्व है इसी शरीर में ढूंढना वो वो आत्मा होता है बीजानादिशम सबको जानता है यो जो सबको जानने वाला वह माने यहां क्या क्या तत्व है सबको जानता है जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति सु जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में और सुसुप्ति अवस्था में जो जो पदार्थ होंगे उनको जो सबको जानता है बुद्धि तदवृत्ति सद्भावम अभावम बुद्धि को जानता है जाग्रत में स्वप्न में बुद्धि को जानता है किसको जानता है और सुसुप्त में उसके अभाव को जानता है बुद्धि के अभाव बुद्धि काम नहीं करती और वो जो बुद्धि माने अंतकरण है यार उसकी वृत्ति जागृत में क्या क्या वृत्ति बनाना है दिन भर क्या क्या वृत्ति बनती है सुबह से शाम तक उन वृत्तियों को जानता है जागृत में और स्वप्न में भी जो जो वृत्ति बनेगी उस वृत्ति को जानता है और सुसुप्त में उन वृत्तियों का अभाव को जानता है कभी बुद्धि और बुद्धि वृत्ति को जानना मैंने जागृत और स्वप्न में तो बुद्धि और बुद्धि वृत्ति को जानता है और सुसुप्त में बुद्धि का भी अभाव बुद्धि वृत्ति का भी अभाव को जानता है कभी भाव रूप से जानता है कभी अभाव रूप से जानता है भाव भाव दोनों का साक्षी होता है तो किसको जानता है कहा यह बुद्धि आदि को जानता है भाव और अभाव रूप से अभाव अहम इतम किस रूप से उस मैं घूमता है तीनों में कहता अहम इस रूप से घूमता है अहम मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य को छोड़ो खाली हूं इतना अंश होता है आत्मा हुं। खाली हूं हू हूं ऐसा चलता है अहम हम अश्मी ऐसा ये जो मनुष्यत्व को छोड़ करके देखना बाकी जो हूं करने वाला है वो आत्मा होता है मैं मनुष्य हूं बोलते समय मनुष्य को हटाओ बाकी जो बोल रहा है हूं कर रहा है वो आत्मा होता है ऐसा ये कहा तो बुद्धि बुद्धि और उसके वृत्ति माने जो बुद्धि के व्यापार काम क्रोध आदि व्यापार हो चाहे क्षमा आदि व्यापार हो अलग अलग व्यापार सतो गुण बड़ा होगा तो मन के व्यापार अलग हो जाता है भजन पाठ करने के व्यापार वो भी मेरे मन अभी ऐसा कर रहा है जानता है ना एक जानने वाला यही बैठा है हाँ। और कहे रजोगुण बड़ा हो तो प्रवृति मेरे मन में ऐसा चलो ऐसा चलो बोल रहा है मन अभी प्रवृत्ति चाह रहा जानता ही है भीतर वाला जानता है भीतर ही है वो जानने वाला तमो बड़ा होगा आलस निद्रा आदि में मन चाह रहा है वो जान रहा है मन ऐसा मन की मांग है जान रहा है उसके वृत्ति को जानता है मन को भी अंतकरण को भी जानता है अंतकरण के वृत्ति को भी जानता है जब संभव है अंतकरण और अंतकरण के वृत्ति कहा संभव है जागृत और स्वप्न में सुषुप्ति में असंभव है तो उसके अभाव को जानेगा किसको जानेगा मन के अभाव मनोवृत्ति का अभाव को जानता है वहां भी जानता है आत्मा यहां मन को जानता है वहां मन के आदि के अभाव को जानता है सुसूप्त में इनका अभाव होता है वो जानता है हमेशा जानता है आत्मा कभी भाव रूप से जानता है कभी अभाव रूप से जानता है सबको जानता है वही तत्व तो होता है आत्मा ये कहा और उसके कभी भी आपको भान होगा अहम ऐसे होगा मैं इसी रूप में होना है ये बता आगे पश्यति पश्यति पश्यति पश्यति स्वयं स्वयं सर्वं सर्वं बुद्धियादि नमचेत यह पश्यती स्वयं सर्वम स्वयं यह पश्यती सर्वम जो सब को देखता है यहाँ एक ऐसा तत्व है सब को देख रहा है सब मैने बाहर नहीं यहाँ क्या क्या चीज है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इनकी गतिविधि को देख रहा है देखने वाला है यह पश्यती स्वयं स्वयं सर्वम पश्यती अपने आप सब को देखता है जो तत्व आत्मा होता है सबको देखने वाला थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और उनके जितने भी धर्म है सबको देखने वाला तत्व तो भीतर है कोई आत्मा है यमुना पश्चिदी का जिसको कोई देख नहीं सकते जो सबको देखता है सब जिसको नहीं देख सकते वो आत्मा होता है वो आत्मा है ऐसा है इंद्रिय फाड़ करके आत्मा दर्शन नहीं होगा तो आत्मा देखता है जानता है किंतु अभी किसी को अंधा बोल देना बोलता है अंधा नहीं आंख जानता है और अंधे को सही बोले तब भी जानता है बोलता मैं सही नहीं हूं बोलता है तो आंख को तो देखता है किन्तु आंख उसको देख नहीं सकती केनो परिषद में कहा ना चक्षु के द्वारा वो ज्ञाति नहीं होता यम चक्षुषा न एन चक्षु ये न तदेव ब्रह्मतम विद्धि वेदम ये उपास जिसको आंख देख नहीं सकती है और आंख को जो देखता है वो आत्मा होता बात जिसको कोई देख नहीं सकता किंतु सबको जो देखता है वह आत्मा है ये कहा, यो सकल यह पश्च्य स्वयं सर्वम सबको जो देखता है किंतु यमुन पश्चिमी का जिसको कोई देख नहीं सकता वृद्धारण्य को स्पष्ट रूप से बोल दिया आत्मा को जानने के लिए कहते हैं अरे विज्ञातारम अरे के नीजान ये तम जो सबको जानने वाला है उसको कौन जानेगा तो सब कुछ जानने वाला है उसको कौन जानेगा उसको जानने वाला कोई हो नहीं सकता है तो यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यती कष नश्चेत बुद्धिदिम और जो बुद्धि इंद्रिय मन ये शरीर को जो चेतन जैसा बना के चला रहा है जो तत्व उसके सानिध्य छोड़ जाए ना आत्मा के ये अभी अभी ये जड़ हो जाए इनका स्वभाव जड़ है कहां देखा गया अमृत शरीर में देखा गया जड़ है, ज़ है। अभी बड़ा चेतन बन के घूम रहा है ये चेतनत्व तो जो यहाँ भाजता है इसका धर्म नहीं है वहां से संपर्क आया आत्मा के सान्निध्य से मन बुद्धि शरीर चेतन जैसे होते हैं ये चेतन चेतन बुद्धि आदि जो बुद्धि आदि को चेतनायुक्त कर देता है जिसके सान्निध्य में ये चेतन युक्त हो जाते हैं और बुद्धि इंद्रिया मन शरीर सब युक्त हो रहे हैं इसको चेतन कहते हैं जिसके सान्निध्य होने पर ऐसा हो रहा है यश चेतम बुद्धि बुद्धिदि को जो चेतन युक्त कर देता है नम चेत्ययम कहते हैं जिसको ये चेतन चेतन युक्त नहीं कर सकते हैं बुद्धि आदि आत्मा को चेतन नहीं बना सकते ये आत्मा इनको चेतन बनाता है सान्निध्य से आत्मा का सान्निध्य प्राप्त करके अंतकरण चेतन युक्त हो जाता है जैसे लोहा जलाने का काम करता है कब अग्नि के सान्निध्य प्राप्त करके ऐसी स्थिति हो जाती है लोहा को अग्नि शब्द का प्रयोग कर देते हैं किंतु लोहा अग्नि नहीं होता किंतु अग्नि के सान्निध्य जब प्राप्त करता है तो लोहा में भी जलाने की शक्ति आ जाती है वो जलाने की शक्ति लोहे की नहीं वैसे ही अभी चेतन बन के जो घूम रहे हैं चाहे थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चेतन माने जाते हैं वह आत्मा के सान्निध्य से जैसे अग्नि के सान्निध्य से लोहा में दगधित्व आ जाता है क्या आ जाता है जलाने की शक्ति बोलते हैं ना चिमटा ने जलाया लोग भी बोलते हैं चिमटा में जलाने की शक्ति चिमटा माने लोहा उसमें जलाने की शक्ति है क्या वो जब अग्नि के पास पड़ा रहता है चिमटा तो अग्नि के संयोग उसमें होगा अग्नि प्रविष्ट हो जाता है उसमें तब उसके जलाता है तो वैसे यहां भी चेतन के सानिध्य प्राप्त करके ये चेतन हो जाते हैं चेतन बन के चल रहे हैं ये किन्तु उसको चेतन ये तो चेतन बन जाते किंतु उसको चेतन नहीं बना सकते ये कौन मन बुद्धि आदि वो तत्व तो है आत्मा ये बताया यश चेत बुद्धि जो बुद्धि आदि अंतकरण और इंद्रियां और शरीर को जो चेतन युक्त तो बनाता है न तो यम चेत अयम हा कहते हैं जिसको ये चेतन नहीं कर सकते बुद्धि आदि उसको चेतन नहीं बना सकते वो तत्व तो आत्मा है वो तो आत्मा समझो ऐसा कहा आगे कहते हैं जिससे सारा संसार व्याप्त है और सारा संसार जिसको व्याप्त नहीं कर सकता वो आत्मा होता है क्या आत्मा को समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार बदल रहे हैं? ये न नश्व इदम व्याप्तम यपनोति किंचन आवार यम भांतम अनुभा विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्रोति किंचन आभारूपम सर्वं यम अय आत्मना जिष् आत्मा के द्वारा ये इदं विश्व व्यात सारा संसार व्याप्त है व्या कण कण आत्मा ही आत्मा है है आत्मा हमें जगत रूप में भाष रहा है ये न विश्व इधम व्याप्तम ये सारा संसार जिसके द्वारा व्याप्त है कारण जो होता है न कार्य में व्याप्त होता है अधिष्ठान जो होता है कल्पित पदार्थ में व्याप्त होता है रज्जु में जो सर्प भाषित तो होता है वो रज्जु की लंबाई जितनी है उतनी लंबाई वहां मिलनी है सर्प में वो सर्प एक इंच छोटा भी नहीं हो सकता बड़ा भी नहीं हो सकता कौन जो रज्जु में भाषने वाला और जितने मोटी रसी होगी उतने मोटा होना पड़ेगा उसको एक सूत भी कम ज्यादा नहीं हो सकता क्यों वो सर्प है ही नहीं रज्जू को ही सर्प माना जा रहा है स्थिति है तो वो ना तो लंबा चौड़ा हो पाएगा वो सर्प तो रशी के द्वारा सर्प व्याप्त तो होता है होता कि नहीं होता हाँ जब जब आप रशि वहां सर्प दृष्टि करेंगे तो रशी जरूर रहेगी क्या रहेगी हाँ। रसी के बिना सर्प का भान नहीं होगा किंतु रसी के भान काल का में सर्प की आवश्यकता है कि नहीं सर्प के बिना रसी के भान हो जाता है सर्प के भान के लिए रसी की जरूरत है क्यों अधिष्ठान वही है उसी में कल्पना करनी है आपने जो रजू में सर्प बुद्धि होती है तो अधिष्ठान के बिना कल्पित पदार्थ की सत्ता नहीं होती है इसलिए अधिष्ठान से व्याप्त तो होता है कल्पित पदार्थ इसलिए जगत कल्पित है आत्मा अधिष्ठान है इसलिए आत्मा से यह व्याप्त है जगत आत्मा में कल्पित है जगत एक ये नश्वम इदम व्याप्तम जिसके द्वारा ये संसार सारा व्याप्त है चराचर संसार व्याप्त है यन्न व्याप्त होती और जिसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता उसे तो सब व्याप्त है किंतु उसको व्याप्त नहीं कर सकते ऐसी स्थिति है जो तत्व तो है ना उसी को आत्मा समझना तुम आत्मा आत्मा करके पूछ रहे हो आत्मा होता है ये है कहना आभा रूपम इधम सर्वम एम भानतम अनुभात्यम ये जगत सबके सब न आभा रूप है है नहीं भाषना उसको आभाष बोलते हैं आधार रूप है आभास है जैसे छाया काम में आने वाला देखने में तो है जैसे फोटो काम में नहीं आने वाला देखने में होता है वो या आभास बोलते हैं इसको तब तो कुछ और है रूपांतर में यहां दिख रहा है आपको काम में नहीं आता ऐसे जगत ऐसी है आप कहेंगे कि जगत को असद कैसे ऐसे मिथ्या कैसे, कैसे कहेंगे अर्थ क्रियाकारिता है पानी पीने से प्यास बूझता है भोजन करने से तृप्ति मिलती है और असद बोलने से असद हो जाएगा एक प्रश्न उठ सकता है यहां तो आवासी ही माना है शास्त्रकार तो इसको मिथ्या ही मानते हैं आवास मानते हैं शरीर आदि शब्दों के अर्थ क्रियाकारिता है प्रत्येक पदार्थ में पानी में प्यास बुझाने की शक्ति है है ना और धूप में गर्माइश देने की शक्ति है तो कैसे आवास मानेंगे है? कहते हैं जैसे आप अभी मानते हैं ना वैसे स्वप्न में जब होते हैं जो जगत आपके सामने आता है वहां भी सूर्योदय हो होता है गर्मी से कभी कभी परेशान होते हैं आप कभी कभी शीतलहर चलता है स्वप्न में कांपते हैं आप ठंडी होती है होती कि नहीं वास्तव में ठंडी वहां आएगी नहीं गर्मी वहां आएगी नहीं वास्तव में नहीं न होने पर भी अर्थ क्रियाकारिता भाजपा होने की जरूरत नहीं इसलिए स्वप्न दृष्टांत है स्वप्न में वस्तु नहीं है तो पक्की बात है तो अर्थक्रियाकारिता को लेकर के इसको सत्य मानना संभव नहीं है स्वप्न में जैसे यहाँ होता है वैसे वहां तो वो तो झूठा है ये पक्का ही है कोई भी व्यक्ति स्वप्न को सत्य तो नहीं कहता झूठा ही कहता है तो वैसे जागृत भी वैसा ही है जब वहां जाते हैं जो खो जाता है इधर आते हैं तो वो खोता है बराबर है खोना बराबर है स्वप्नों में लेना ले लेकर के जा नहीं सकते हैं क्या अच्छा कुछ पूरा देता है ये भी देता है ये भी होता है सूचक बनता है किंतु वहाँ जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं वो सत्य नहीं होते है वैसे जाकर जो अर्थ क्रियाकारिता आप यहाँ मानते हैं वैसे वहां भी होता है खूब पेट भर करके खाते हैं आप खूब खाके सोपनों में खाते हैं। है एकादशी के दिन सोपनों में खूब खाया उड़ते हैं तो पेट भीतर घुसा हुआ मिलता है सुबह <laughs> और वहां तो डगा रहे थे न न कर रहे थे तब तक अनिद खुलती है यहाँ दूसरी स्थिति में पाया जाता है इसके अंदर खाया नहीं था वहां खाना जैसा हुआ था क्या हुआ था अगर खाया होता तो पेट भरा हुआ मिल था ना पेट भीतर घुसा हुआ मिलता है <laughs> खाया जैसा होता है खाया नहीं इसलिए इसको आभास बोलते हैं माने वस्तु नहीं है वस्तु जैसा लगता है वह वस्तु होता है अधिष्ठान और यहां कल्पना होती है दूसरे की जैसे रज्जू है वस्तु वहां कल्पना किसकी होती है वो स्तर पर है रज्जू का आभाष सर्प नहीं वहां ऐसे ये सारा संसार ही कहते हैं आभा रूपम इधम सर्वे सबके सब आवास रूप है यम यम। जो को जिसके प्रकाशित होने पर अन्य ये जगत प्रकाशित हो पाता है कल्पित पदार्थ की सत्ता और स्फूर्ति जो सर्पो अस्थि बोलते हैं है? सर्पो भाती आप बोलते हैं सर्प दिखता है, है। ऐसा बोलते हैं आप है बोलना और दिखता है बोलना ऐसा प्रयोग करते हैं आप अगर उसमें चुप्पे से कोई व्यक्ति जा करके जो रस्सी को वहां से खींच दे जहां पर आप सर पर सर पकड़ रहे हैं तो कोई व्यक्ति जाकर रस्सी को खींच दे तो सर्पो अस्थि ये बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे अब आप और सर्पो भाती ये शब्द प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं दिखता है करके इसके मतलब जो अधिष्ठान की सत्ता है अस्तित्व है वो वह वहां पर रहा है कहा सर्प में रज्जू तो है एक व्यवहार में रज्जू पड़ी हुई होती है तो उसका अस्तित्व वहां भाजता है कहा सर्प में और किसी प्रकार सर्पो भाती बोलते समय में जो भाषित होता है स्फुरित होता है बोलते हैं वो रज्जू के ही जो स्फुरा है दिख रहा वहां दिख रहा है अधिष्ठान के जो अस्तित्व है वो वहां प्रतीत होता है कहा कल्पित पदार्थ तो अधिष्ठान के भाषित होने पर ही कल्पित पदार्थ भाषित हो पाता है जहा आप कल्पना करते हैं अधिष्ठान ही न दिखे तो वहां आरोपित पदार्थ दिखेगा कि नहीं दिखेगा जहां रज्जु नहीं दिख रही है तो सर्व की कल्पना होती कि नहीं होती सर्व नहीं दिखता तो यम भानतम अनुभात कम का जिसके भाषित होने पर ये भाषते हैं माने आत्मा के स्फूरित होने पर ये स्फूरित हो रहे हैं आत्मा तो व्यापक तत्व तो है सर्वत्र तो व्याप्त है तो उसके जो ये स्फूरित होना होता है प्रकाशित होना होता है उसके प्रकाशित अधिष्ठान है सारे जगत उसमें कल्पित तो उसी के प्रकाशित होने पर ये जगत प्रकाशित है, है। हैं प्राण भाई जब निकल जाता है ऐसा है ना आत्मा दो प्रकार के एक सविशेष आत्मा एक निर्विशेष आत्मा जो निर्विशेष आत्मा है वो तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है जो सविशेष वाला आत्मा था वो निकल गया है वहां से अब दर्द नहीं होगा कुछ नहीं होगा सविशेष आत्मा माने क्या है जो जीव भाव जीव भाव में है ना वो जो जीव भाव वाला आत्मा जिसके पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं पांच कर्म इंद्रियां हैं पंच प्राण हैं मन बुद्धि है सत्र तत्व और वो जीव इसी में विशिष्ट होकर के निकल जाते हैं वो सविशेष आत्मा निकल जाता वहां निर्विशेष आत्मा तो पूरे कभी भी अभाव नहीं होना उसमें सविशेष अवस्था में ये आना जाना स्वर्ग अधिगम जब तक जीव बोलते हैं आप होता है वहां जीव निकल जाता है आत्मा है निर्विशेष आत्मा है उसको दर्द भी नहीं फर्द कुछ नहीं सविशेष वाला निकल जाता है तो मृत घोषित हो जाता है ये स्थिति वही जब निर्विशेष अवस्था में पहुंचेगा तो वहां कोई दर्द नहीं फर्द नहीं कुछ नहीं होना अवस्था में इंद्रिय साथ में होते हैं इसके तो इंद्रिय के माध्यम से फिर जानकारी होगी उसको यह हमु गए पहचान होगा ये हमु गए हमू गए हमू गए सबका पहचान होगा तो सविशेष आत्मा हो जाता है आपकी अवस्था है उस काल में आप सब निर्विशेष में नहीं पहुंचे हुए हैं सविशेष अवस्था में ऐसी मान्यता होती आभा रूपम इदम सर्वम यम भान्तम अनुभा आभा स्वरूप है सारे के सारे जिस आत्मा के प्रकाशित होने पर यह प्रकाशित होते हैं जहां भी कल्पना आप करते हैं माने जगत को वेदांत कल्पित मानता है कैसे स्वप्न है कल्पित तो होता है व्यवहार आदि को लेकर के सत्य तो होता नहीं स्वप्न में विवाद इसका विचार कर जाता है जैसा व्यवहार आप यहाँ करते हैं वही व्यवहार वहां होता है कहां स्वप्न में किंतु सत्य है कि मिथ्या झूठा है वो झूठा है तो जैसे स्वप्न झूठा है वैसे इसको भी झूठा स्वप्न को दृष्टांत बना करके बाह्य जगत को भी मिथ्या घोषित करते हैं वेदांत यही होता है वेदांत का तात्पर्य तो जिसके भाषित होने पर ये सारा के सारे भाषित होता है माने कल्पित जहां कल्पना होती है वहां अधिष्ठान के भाषित होने पर कल्पित पदार्थ भाषित होता है ये स्थिति है तो ये आत्मा के भाषित होने पर ये शरीर इंद्रिय मन आदि सब दिखाई दे रहे हैं अगर आत्मा निकल जाए हट जाए तो ये भाषित होने वाले कहें ऐसा वर्तन्ते प्रेरितायवा वर्तन्ते प्रेरितायवा देखो आत्मा को जानना कोई कठिन नहीं है बहुत सरल है जिसकी सान्निध्य मात्र से जिसके समीप में होने पर ये जो स्थूल शरीर और इंद्रियां हैं, मन है बुद्धि है ये सब अपने अपने विषयों में जाते हैं व्यापार करते हैं जैसे किसी के द्वारा प्रेरित हों अपने अपने काम करते हैं इनके पीछे कोई है ऐसा लगता है जो इनके पीछे होता है जिनके प्रेरणा से चल पाते हैं वो तो आत्मा होता है यश्य सन्निधि महात्र ये देखो प्रेरणा कई प्रकार की प्रेरणा होती है एक प्रेरणा तो यह है कि जो सामने वाला अति मूर्खा होगा उसको कहने पर तो मानेगा नहीं उसको तो अर्ध चंद्राकार बस गले में पकड़ो और काम में लगाओ एक प्रेरणा इस तरह से गबरन करवाना एक प्रेरणा ऐसी है और थोड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति होगा एक उसके लिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा ऐसा करो कहने से बाणी से प्रेरणा हो जाती है जैसे राजा प्रेरणा करता है बाणी से सेना को बोला लड़ो बोलता है लड़ती है प्रेरक है राजा राजा लड़ाई संग्राम क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा सेना लड़ेगी वो तो प्रेरक हो जाता है राजा और एक प्रेरक ऐसा है बाणी का भी प्रयोग नहीं होता जैसे चुंबक है चुंबक यहाँ पड़ा हुआ हो पास तो में लोहा हो तो लोहा पे क्रिया हो जाती है उसके लिए प्रेरक मानना पड़ेगा चुम्बक किंतु चुंबक निष्क्रिय अवस्था में है ना बाणी से बोला ना हाथ हिलाया वो किसने किया उसने निष्क्रिय होता हुआ सान्निध्य मात्र से प्रेरक होता है चुंबक चुंबक जो होता है अशकांत मणिक जो बोलते हैं प्रेरक होता है किंतु वो प्रेरक कोई ना ना बोलेगा चुंबक लोहे को तुम इधर आओ नहीं लोहे में जो प्रवृत्ति कराने के लिए निमित्त चुंबक है किंतु वो चुंबक सनिधि मात्र से प्रेरक होता है लोहे का क्योंकि चुंबक की तरफ लोहा आ जाता है अपने आप वहां चुंबक नहीं जाता लोहे की तरफ लोहा आ जाता है चुंबक की तरफ क्रिया कहां होगी लोहे में उसका निमित्त क्या है चुंबक है किंतु चुंबक निष्क्रिय अवस्था में है निर्व्यापार अवस्था में हो करके माने कभी कभी प्रेरक स्वयं व्यापार युक्त हो करके दूसरे को व्यापार में लगा देता है प्रेरक ऐसा बनता है और कभी ऐसा भी देखा है स्वयं निष्क्रिय है किन्तु दूसरे में व्यापार पैदा कराने वाला प्रेरक होता है यह आत्मा प्रेरक है कैसा प्रेरणा है तो उसको बताते हैं सन्निधि मात्र प्रेरणा जिसके सन्निधि मात्र से प्रेरणा ऐसी प्रेरणा कोई आत्मा नहीं की इनको काम करो तुम आंख को बोले तुम रूप देखने जाओ कान को बोले शब्द सुनने जाओ आत्मा नहीं बोलता व्यापारी में हो जाती अपने अपने व्यापार ही करते हैं हाँ ये जो ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया मन बुद्धि अपने अपने व्यापार कर रहे हैं जिसकी सन्निधि मात्र से चुंबक के स्थान में आत्मा यश्य सन्निधि मात्रा देहेन्द्रिय मनोदी देह, मनो देह मान थरी और इंद्रिय और मन बुद्धि ये सब जितने भी हैं धी मानी बुद्धिशु सुनते अपने अपने विषयों में व्यापार युक्त तो हो जाते हैं जिसकी सन्निधि मात्र से विषय सब इंद्रियों का अलग अलग है हाथ का विषय लेन देन करना पैर का विषय आवागमन करना कान का विषय शब्द सुनना नाक का विषय गंध सुगना अलग अलग विषय है किन्तु अपने अपने विषयों में जो विषय व्यापार से युक्त तो हो जाते हैं प्रवृत्ति युक्त तो हो जाते हैं जिसकी सनिधि भात्र से प्रेरिता मान लो किसी ने प्रेरणा दी हो इस ढंग से यानी इनके पीछे कोई डंडा लिया हो आ, ऐसा समझो तो वही आत्मा होता है जिसके सान्निधि मात्र से इनमें प्रवृत्ति हो रही है जड़ पदार्थ में प्रवृति हो रही है इसके द्वारा आत्मा को आप समझ सकते हैं क्योंकि जड़ में जो प्रवृत्ति होती है ना चेतन में आश्रित हुए बिना हो नहीं सकती गाड़ी चलती है क्रिया गाड़ी में होती है किलोमीटर किलोमीटर वो ड्राइवर नहीं चलता यात्री नहीं चलते गाड़ी चलती है किंतु तो गाड़ी कब चलती है ड्राइवर में आश्रित होने पर चलती है जड़ में जो विक्रिया कहीं भी हो व्यापार होता हो जड़ पदार्थों में वो चेतन में आश्रित होने पर ही देखा गया है चेतन में आश्रित ना हो गाड़ी पड़ी रहेगी चलेगी नहीं वो ड्राइवर में जब वो आश्रित होती है गाड़ी तब उसने क्रिया पैदा हो जाती है तो यहाँ इंद्रिया जड़ है इनमें जो व्यापार हो रहा है इसका मतलब ये चेतन में आश्रित सिद्ध होता है जो तो जिस चेतन में ये आश्रित होकर के व्यापार कर रहे हैं वही तो आत्मा है भाई वही चेतन आत्मा है ये बताया यश सन्निधि मात्रा देह इंद्रिय मनोधिय विषयेश प्रेरित आत्मा का निरूपण चल रहा है यहाँ आत्मा क्या है बोला जिसकी सन्निधि सान्निध्य मात्र से देह इंद्रिय मन अद्धि मानी बुद्धि ये सबके सब अपने एशु एशु अपने स्वकीय विषय शु अपने अपने विषयों में विषय सबके अलग अलग हैं अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति प्रवर्तनशील होते हैं प्रेरित आई बीसी के द्वारा प्रेरित किया हो इस ढंग से तो वही जो ही इनका प्रेरक रूप में जो तत्व होगा वही आत्मा होता है यही कहा वही आत्मा होता है बोला और भी कहेंगे समय हो चुका है यह तो।